राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम शिष्टाचार बच्चों नमस्कार आइए आज सबसे पहले एक पहेली सुलझाएं हम आपको कुछ आवाजें कुछ बातें सुनाते हैं आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि की यह किस विषय पर बोल रहे हैं हम तो यह शिक्षा देंगे भाई ठीक है जो घर में आओ तो उसकी इज्जत करो और दूसरे घर जाकर के अपने माता-पिता का कहना माने अपने घर का काम करके स्कूल का काम करके लाए कि बच्चों को मैम ने कुछ सिखाया है अच्छा इनको कुछ मैनर्स है बस बस बस बस बस अब और नहीं सुनाएंगे हां इस आखिरी बात से तो आप साफ-साफ समझ गए होंगे कि बात किस विषय पर हो रही है शिष्टाचार हां यानी अच्छा और सभ्य व्यवहार यानी तमीज से पेश आना अब सवाल यह उठता है कि शिष्टाचार में क्या-क्या व्यवहार शामिल है अपने से बड़ों का आदर करना उन्हें सम्मान देना नमस्कार करना घर आए अतिथि का सत्कार करना बड़ों के बीच में नहीं बोलना खाना खाते वक्त या कुछ पीते हुए आवाज नहीं करना इत्यादि इत्यादि ये सब बातें तो शिष्टाचार में आती ही हैं कई और प्रकार का आचार व्यवहार भी शिष्टाचार की श्रेणी में आता है जैसे नहीं नहीं नहीं नहीं आइए इस बारे में पहले कुछ बच्चों और कुछ बड़ों से बात की जाए पहले बात करें नन्नी मुन्नी नीरजा से नीरजा जब आप सुबह-सुबह स्कूल में अपने अध्यापक से मिलती हैं तो क्या कहती हैं गुड मॉर्निंग और जब दोपहर में लंच टाइम होता है तब क्या कहती हैं आप गुड आफ्टरनून अच्छा घर में जब आप सुबह-सुबह उठती हैं तो आप मम्मी डैडी को गुड मॉर्निंग कहती हैं हां हैं कहना चाहिए हां जी क्यों कहना चाहिए इससे अच्छा ऐसा लगता है कि बच्चों को मैम ने कुछ सिखाया है अच्छा इनको कुछ मैनर्स है फिर हमने बात की बलजीत सिंह जी से जो कॉलेज में पढ़ते हैं हमने उनसे पूछा कि जब वो 10 12 साल के थे तो शिष्टाचार का क्या मतलब समझते थे उस समय तो हमारे लिए शिष्टाचार इतना ही था कि लोगों से कोई भी अपने से बड़ा है उसको नमस्कार करना और ढंग से बात करना चलते हुए कभी गानेवाने गाना सीटी बीडी बजाना तो ये सब तो आज तक कभी नहीं किया अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोसी के पोता पोती इंग्लैंड से लौटे पड़ोसी बड़े खुश कि वर्षों बाद बच्चों से मुलाकात होगी कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे कितना आदर करते थे दादा दादी का सुबह उठते ही पांव छूना हर बात में जी लगाकर बोलना पर ये क्या जैसे ही पोता पोती हवाई अड्डे से घर पहुंचे तो दादा जी से तपाक से हाथ मिलाते हुए बोले हाय ग्रैंड डैड दादा दादी हैरान ये क्या हुआ क्या बच्चे शिष्टाचार बिल्कुल भूल गए इस पर एक वायववृद्ध पत्रकार श्री बांके बिहारी भटनागर ने उन्हें समझाया कहा ये जाता है और समझा भी ये जा रहा है कि पहले के बच्चे कुछ अधिक शिष्ट होते थे किंतु मेरा विचार कुछ भिन्न है कैसे मैं समझता ये हूं कि पहले के बच्चे कुछ अधिक नियंत्रित और कुछ अधिक मजे हुए से होते थे hmm. उनके माता-पिता उन पर अधिक दबाव रखते थे अपना hmm. और जो आज्ञा देते थे या जो कुछ कहते थे समझाते थे उसको बच्चे चुपचाप मान जाते थे hmm. लेकिन आजकल के बच्चे कुछ अधिक निर्दंद हो गए हैं hmm. वो खेलने कूदने लेने में बच्चों के साथ और घर से बाहर रहने में उन्हें कुछ अधिक सुख मिलता इसलिए वह कुछ निर्बंध से लगते हैं लेकिन यह नहीं कै सकते हैं कि उनमें शिष्टा चार की कभी है। और अब वह यह शिष्टा चार बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी नहीं पहले तो बड़े लोग जो होते थे वह भी अपने मातापिता के पैच छुलते ते सा कुछ करते थे लेकिन आजकल इस दिखा में कोई विश्वास नहीं करता है आजकल सामान निरूव से जिस प्रकार जीवन जीते हैं उस प्रकार वह जीने की चिष्टा करते हैं और मन में वीटर अगर की भावना रखते यानी पांव छूना नमस्ते करना तो शिष्टाचार में आता ही है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना किसी का सिर झुकाकर या हाथ मिलाकर अभिवादन करना भी शिष्टाचार हुआ नए जमाने का बच्चों मुझे अपना बचपन याद आ रहा है मैं बहुत ही शैतान था और स्कूल में शैतानी करने की वजह से खूब पिटाई होती थी मेरी नीरज ने हमें बताया कि बच्चों को कक्षा में शैतानी नहीं करनी चाहिए पर भला क्यों जिससे मैडम भी परेशान होती हैं और मैडम का जो मैडम जो काम कर रही होती है हाँ? वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं अच्छा और जब कोई आपका साथी ऐसा करता है तो आप उसको क्या बोलती हैं है? मना करती हूं मैं उसे समझाती हूं अच्छा एक बात बताइए अगर आपकी क्लास में किसी ने बच्चे ने कोई चीज किसी की चोरी कर ली तब आप क्या करती हैं मैं कहती हूं सच्चे बताओ किसने चोरी करी है अच्छा हम उसे इनाम देंगे जो सच-सच बता देगा चोरी करना बुरी बात है ना हां क्यों नहीं करनी चाहिए चोरी क्योंकि फिर दूसरा बच्चा तंग होता है उसकी कोई चीज नहीं लेती है यानी शैतानी कर रहे या चोरी करने वाले बच्चे को गुस्सा या मारपीट ना करके समझाना भी शिष्टाचार में आता है बागों में खिले फूल उन पर मंडराती तितलियां हरी भरी घास वाह क्या आनंद मिलता है ऐसा दृश्य देखकर अच्छा अब आप यह बताइए आप बाग में खेलते हैं हां वहां पे बच्चे जो हैं वो गंदगी फैला देते हैं गंदगी जो फैली होती है वो नहीं फैलानी चाहिए ना नहीं क्यों नहीं फैलानी चाहिए बेटा वो एक बीमारी का कारण होती है और और गंदगी फैलाने से सारा सब कुछ गंदा लगता है हम्म अब बाग के अंदर आप सुंदर-सुंदर जहां फूल हैं और बहुत सारी अच्छी-अच्छी घास है वहां जब आप जाती हैं तो फूलों को देख के आपका क्या मन करता है फूलों को देखकर तो मन करता है कि तोड़ लूं लेकिन वैसे वो खिले ही अच्छे लगते हैं तोड़ना नहीं चाहिए ना क्यों नहीं तोड़ना चाहिए इन फूलों को तोड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि तोड़ने के बाद वो मुरझा जा जाते हैं अच्छे खिले-खिले वो रोज खिलते हैं तो सुंदर लगते हैं सुंदर लगते हैं अच्छा ये बताइए कि आपने कभी केले का छिलका सड़क पे फेंका नहीं कभी नहीं कभी आपने देखा केले का छिलका सड़क पे पड़ा हुआ हां तो क्या किया आपने उसको उठाकर अपने बैग में डाल दिया हाँ? और जब स्कूल में 10वीं था हाँ? तो उसे 10वीं के अंदर डाल दिया तो इससे यह बात समझ में आई कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना भी शिष्टाचार में आता है गंदगी से बीमारी फैलेगी लोग परेशान होंगे केले के छिलके पर फिसलने से तो भैया हाथ पैर भी टूट सकते हैं खुली सड़क पर चराटे एक थे जनाब अखिलेश साहब एक थे जनाब अखिलेश साहब बहुत देर से चुप थे अपने में ही खुप थे पूछा उनसे सवाल पूछा उनसे सवाल कैसा रहे अगर लिख दिया जाए लाल किले या कुतुब मीनार पर पत्थर रगड़ रगड़ कर आपका नाम घूरा उन्होंने हमें अजी साहब घूरा उन्होंने हमें चढ़ाकर टोरियां दी हमें सीख बोले ये बहुत गंदा लगता है क्योंकि वो जैसे हम कोई जैसे हम ले लेते हैं ताजमहल को वो विदेशों में भी बहुत सुंदर उसकी तस्वीरें जाती थी पर अब अब जब उनके ऊपर विदेशों से जब लोग आके देखते हैं तो देखते हैं कि उनके पत्थर गायब हैं पर और ये सब बहुत बुरा लगता है जब कोई और आके बाहर से आके देखे कि हमारे देश में कैसा गंदा लग रहा है अच्छा ये बताइए कि जब आप बातचीत करते हैं मम्मी पापा से अपने दोस्तों से तो आप कैसे बोलते हैं आ, आपको ना चीख-चीख के करना चाहिए ना फुसफुसा के करना है बिल्कुल ठीक-ठीक ढंग से बात करनी चाहिए फुसफुसा के बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जैसे अगर दो दोस्त अपने साथ फुसफुसा के बात कर रहे हैं और एक तीसरा दोस्त वहां बैठा हुआ है वो शायद सोचे कि उसके बारे में बात करो तो ये गलत होता है और ऐसे अगर आ, उसी टाइम अगर हंसने लग जाओ बहुत तेज तो और भी गंदा लगता है कि क्या वो सोचेगा कि शायद मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहा अच्छा ये बताइए कि महिलाओं की सीट पर जो लिखी होती ना बसों में केवल महिलाओं के लिए वहां आपने देखा बहुत सारे पुरुष बैठे रहते हैं तो मान लीजिए अगर आप ऐसी महिलाओं के किसी सीट पर बैठे और कोई महिला बेचारी खड़ी भी है और आपके साथ भी एक और पुरुष बैठा है तो आप उस पुरुष से क्या कहेंगे मैं अगर अगर वो पुरुष नहीं उठा नहीं। तो फिर आ, हम भी उठ सकते हैं ये ये नहीं कि वो ही उठे हम भी उठ सकते हैं और अगर वो ज्यादा लड़ाई वगैरह करे तो फिर हम बस बोल सकते हैं कि ठीक है मैं उठ जाता हूं और महिला को बिठा इससे उसे भी शर्म आएगी और वो भी शायद उठ जाएगा ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही अच्छा अब हम आपसे एक आखिरी बात और पूछेंगे वो ये कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है तो और सच्ची में गलती हुई है तो आपको अपने माता-पिता से क्या कहना चाहिए अपनी गलती के बारे में अगर माता-पिता को पहले से ही मालूम हो कि हमने गलती की है तो उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए बोल देना चाहिए कि हमने ये गलती की है और फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि अगली बारी से हम नहीं करेंगे पर अगर वो ये सोचती हो कि ये झूठ बोल रहा है अगली बारी से हम नहीं करेंगे तो उसे दिखाना होगा कि हम नहीं करेंगे अगली बारी से अच्छा एक बात और धन्यवाद कब कब और कहां कहा देना चाहिए धन्यवाद तब देना चाहिए जब आ, किसी ने आपके लिए कुछ किया हो या आ, आप किसी और से बात कर रहे हो उसने वो चीज बता दियो जो आप जानना चाहते हो उस टाइम ये धन्यवाद शब्द कहना चाहिए क्यों आई बात समझ में इसे भी कहते हैं शिष्टाचार शिष्टाचार का एक अन्य रूप है राष्ट्रगान का आदर भाई ये तो हम सभी जानते हैं ना कि राष्ट्रगान शुरू होते ही हमें क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से सावधान पोजीशन में एकदम खड़ा हो जाना चाहिए सावधान क्योंकि हम भी कभी स्कूल जाते थे तो प्रेयर वगैरह हो रही है कभी है लेट हो जाते थे तो जैसे राष्ट्रीय गान शुरू हो जाता है तो वहीं रुक जाते थे मतलब बीच रास्ते में हम जैसे बीच रास्ते में रुक जाते थे आपका मतलब यह है कि राष्ट्रगान को उसका पूरा सम्मान दिया जाता है पूरा सम्मान देना है हां जी एक बच्चा था पढ़ाई लिखाई में मन लगता ही नहीं था एक बार इम्तिहान में सवालों के जवाबों की जगह भाई फिल्मी गाने लिखाया अध्यापक ने बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों किया तो मुंह लटकाकर बोला क्या करूं पढ़ते वक्त पड़ोसी के रेडियो से ऊंची आवाज में जो फिल्मी गाने बजते हैं ना वो तो याद रहते हैं लेकिन पढ़ाई भूल जाता हूं इम्तिहान में ही नहीं बीमारी में भी रेडियो वगैरह की तेज आवाज बहुत परेशान करती है क्यों फूलवती बहन ये ना पड़ोस में बीमार है तो भाई इसको धीरे बंद कर ले अच्छा धीरे कर ले बंद नहीं कर तो वैसे धीरे खोल ले ना इसको भाई बंद ही कर दे हम तो ये करते हैं भाई दूसरा इंसान तंग नहीं पा जाए और मान लीजिए अगर ऐसी बात आपके घर में हो कि आपके घर में कोई बीमार हो हाँ. या आपके बच्चे का इम्तिहान हो और पड़ोस में रेडियो ऊंचा बज रहा हो या जागरण हो रहा होता तो वो तुम न सोचनी चाहिए हमारे का ऐसे कोई नहीं करे तो फिर क्या करें आप... वो तो उन न सोचनी चाहिए और भैया अगले इंसान का बीमार है हुँ. तो भैया तुम्हें खुद सोचनी चाहिए तो सबसे बड़ा शिष्टाचार तो ये हुआ आपके शब्दों में कि इंसान को दूसरे इंसान की जो सुख दुख में साथ देना चाहिए दूसरे का दुख समझना चाहिए दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए चाहिए हां और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा अच्छा करना चाहिए श्री ओम प्रकाश अग्रवाल का लगभग सारा जीवन छात्रों के बीच बीता है वो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं अध्यापक तो छात्रों को शिष्टाचार की शिक्षा देते ही हैं साथ ही छात्रों के भी कई कर्तव्य हो जाते हैं जैसे एक दूसरे का आदर अध्यापकों का आदर mm. और फिर बैठने का खड़े होने का एक तरीका बच्चों में तो सबसे बड़ी बात वक्त की पाबंदी सत्य बोलना और आपस झगड़ा नहीं करना है एग्जामिनेशन में अपनी ठीक तरह से परीक्षा दें उसमें नकल वगैरह ना करें ये भी विद्यार्थियों के लिए सभ्य व्यवहार में आता है और दूसरी घर जाकर के अपने माता का यना माने अपने घर का काम करके स्कूल का काम करके लाए शिष्टाचार से तो जीवन में पूरा ही लाभ है विद्यार्थी अगर होगा तो उसको अध्यापक मन लगा के पढ़ाएंगे और वो बात पूरी तरह से उनकी समझ में बैठेगी और घर में भी प्रेम रहेगा और सफल रहेंगे और व्यवसाय में तो सबसे बड़ी शिष्टाचार की जरूरत होती ही है और अब अंत में शिष्टाचार का एक प्रमुख नियम अपनाते हुए मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं नमस्कार शिष्टाचार अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख एवं वाचन मनोज भटनागर विषय संयोजन ममता गुप्ता ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और हेमराज प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम और अतुल माथुर निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन Doctor LG Sumitra